ॐ नमो भगवते वासुदेवायों ॐ नमो भगवते वासुदेवायों एक सौ चौरान अभ्याय व्याधि हार वैष्णव कबचों भगवान सूर्य हर ने कहाँ कि हे अब मैं समस्त व्याधियों के विनाश का कल्याणकारी उस वैष्णव कवच को बताऊंगा, जिसके द्वारा प्राचीन काल में दैत्यों को विनष्ट करते हुए भगवान शिव की रक्षा हुई थी। अजन्मा, नित्य, अनामय, ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वब्यापी जनार्दन, देव देवेश्वर भगवान वैष्णव को प्रणाम करके मैं रक्षा के निम जो सभी दुखों का निवारण करने वाला और सर्वस्व रूप है वह इस कवच का पाठ करें कवच इस प्रकार से है कि ओम विष्णुर्म मामग्रतह पातो कृष्णो रक्षतु पृष्ठतह हरेरमे रक्षतु सरो हृदयम च जनार्दनह मनौ मम वृषिकेशो Jehuam rakshato keśabhā patunetreva sudēvah śrotrēsankarśano vibhu prajñamnaḥ patume grānam aniruddhas tu charmacam banmalaglas tyaantam treva sarvasure nevarni odaramosalampato prastame patulangalam puudham rakshato me sarangam janghe rakshato nandaka varshni rakshato sankasho padhamme charanabhuvo sarvakaryarth siddhyartham sadam Barajo Rakchatujali, Bisamiso Chabamanahan, Ashtabjam Narashim Hasha Sarabatahapatu Kishabahan, Hralna Karabho Hakavan, Hralna Me Praya Chatun, Sankja Pillu, Dhatu sankhyaam karu Sveta Dvi Puni Vasichon, Sveta सर्वान् सूदयतां शत्रुन् मधुकैटाब मर्दनः सदा करसतु विष्णुश्च केवलं सम्म विग्रहात् हंसो मत्स्यस्तथा कूर्मह पातुं मां सर्वतो दिशं त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानिक्रंततो Sathā devo devon Uddhim pāl yataam mamam Sēsome nirmalam jnanam Karottyajjnan nāsanam Vadvamukho nās yataam Kalmasam yatkritam maya Kipadbhyam dadhatu paramam Sukham udhni mamam prabhu Dattapraya Prakrutam, saputre pasuvandhavam saravanarina se ramaha parasunamam, rakchokna studa saratihi, patu punitia satron pujahon, satronhalini, hanja, dramoja, da vananda Krishna Syayovalevha Bhaha Sami Kaman Ki Ande Purusam Krishna Pingalam, Pasyami Vajasan Trastaha, Pasyasan Vivantakam, Tatoham Pundari Kakchan, achutam Saranam Gatahan, Dan Joham Nirabha Jonetjam, Jasyami ध्यात् पर नारायणं देवं सर्वपद्रवनाशनम् वैष्णवं कवचम् बद्ध्वा बिचरामि महितले अप्रद्रस्योस्मि भूतानां सर्वदेव मयोह्ययम् स्मरणात् देवदेवस्य विष्णुः रमते तेजसः हे भगवान विष्णु मेरी आगे से आप रक्षा करें हे बासुदेव भगवान श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें हरि मेरे सिर की रक्षा करें भगवान जनार्दन हृदय की रक्षा करें मेरे मन की रक्षा भगवान हृष्णेश करें जुहू की रक्षा के शब्द बासुदेव दोनों नेत्रों की तथा भगवान शंकरसन दोनों कानों की रक्षा करें प्रद्युम्न मेरे नाक की र भगवान के बलमाना मेरे कंठ प्रदेश के नीचे अंतक करना और उसका श्रेयात्मस मेरे अदौभाग की रक्षा करें दैत्यों का निवारण करने वाला चक्र मेरे बाम पार्श्व की रक्षा करें समस्त अश्रम का निवारण करने वाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्व की रक्षा करें मेरे उधर भाग की रक्षा मुशल और प्रस्तव्य की रक्षा लांगल मेरे दोनों जंघा प्रदेशों की रक्षा नन्दक नामक तलवार करें मेरे पार्श्व भाग की रक्षा संक और दोनों पैरों की रक्षा पद्म करें गरुड़ सदैव मेरे सभी कार्यों के आदेशित अर्थों के सिद्धि के लिए रक्षा करते रहें भगवान बराह जल में भगवान बामन विशम प्रस्तुति में भगवान नरसिंह वन में और भगवान केशव सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल मुनि मेरे शरीर में स्थित सभी प्रकार के धातुओं में समानता बनाए रखें श्वेत द्वीप में निवास करने वाले भगवान अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेत द्वीप में ले चलें। मधु कैटभ का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु मेरे सभी शत्रुओं का विनाश करें मेरे शरीर में विद्यमान कर हंस अवतार मत्स्य अवतार तथा कूर्मा अवतार धारण करने वाले भगवान विष्णु सभी दिशाओं में मेरी रक्षा करें भगवान त्रिविक्रम मेरे समस्त पापों को काट डालें भगवान नारायण देव मेरे बुद्धि का विकास करें शेष नारायण मेरे ज्ञान को निर्मल बनाए तथा अज्ञान का विनाश करें मैंने जो कुछ भी पाप किया प्रभु उस समस्त पाप को भगवान भगवान विष्णु मेरे दोनों पैरों और सिर को सुख प्रदान करें भगवान दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बंद बांधव तथा पशुओं से संपन्न रखें भगवान जामदग्नि परसुराम अपने परस से मेरे सभी सत्रों का विनाश करें राक्षसों से निहंता दशरथ पुत्र अयानबाहु भगवान श्री राम मेरे नित्य रक्षा करें यादव नंदन बलराम अपने हल से मेरे शत्रु का विनाश करें परलंब प्रलंबकेसी चाणूर पूतना तथा कंस का संभार करने वाला जो बाल भाव भगवान कृष्ण का है वही मेरे समस्त मनोरथ को पूर्ण करें हे देव, मैं अंधकार के समान तमोगुण से संपन्न हाथ में पास धारण करने वाले यमराज के सदर्श काले पीले ब्रह्मांड वाले भयंकर पुरुष को देख रहा हूँ। उसके भय से मैं संत्रस्त हो गया हूँ। हे केशव, हे पुण्डरीकाश भगवान अच्युत, मैं आपके सरन में हूँ दयालु। आपके इस आस्त्र में मैं धन हो उठा हूँ। समस्त सांसारिक उपद्रवों को विनाष्ट करने वाले भगवान नारायण देव का ध्यान करके वैष्णव कवच से आबद्ध मैं तल पर विचरण करता हूं इसलिए इसके प्रभाव से मैं सभी प्राणियों के लिए अजय हो गया हूं इतना ही नहीं प्रभु सर्वदेवमय हो गया हूं अपारम्यत तेज से संपन्न देवादि देव भगवान विष्णु का वे तथा शीघ्र मेरे समस्त पापों का विनाश करें और मेरे हिंसा करने वाले सत्रों का संहार करें दयालो राक्षस एवं निशाचों से तथा गहन बन, प्रांत विवाद राजमार्ग युद्ध क्रीड़ा लड़ाई झगड़ा नदी पार करने की स्थिति आपातकाल प्राणों का संकट, काल, आगने भय, चोर भय, ग्रह ग्रहवादा, विद्युत उत्पीडन, सर्प विस्का, उद्भेद, रोग, विग्रह, संकट आने पर तथा भय विभल होने पर इसका जप तो करना ही चाहे, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभ प्रदा है। यह भगवान विष्णु का मंत्र रूपी कवच परम श्रेष्ठ था सभी पापों का विनाशक हैं।